युवकों के प्रति भारत का भविष्य अच्छा तो वह योजना वह प्रणाली क्या है उस आदर्श का एक छोर ब्राह्मण है और दूसरा छोर चांडाल और संपूर्ण कार्य चांडाल को उठाकर ब्राह्मण बनाना है शास्त्रों में धीरे धीरे तुम देख पाते हो कि निची जातियों को अधिकाधिक अधिकार दिए जाते हैं कुछ ग्रंथ भी हैं जिनमें तुम्हें ऐसे कठोर वाक्य पढ़ने को मिलते हैं अगर शुद्र वेद सुन ले तो उसके कानों में शीशा गलाकर भर दो और अगर वह वेद की एक भी पंक्ति याद कर ले तो उसकी जीभ काट डालो यदि वह किसी ब्राह्मण को ऐ ब्राह्मण कह दे तो भी उसकी जीभ काट लो यह पुराने ज़माने की नृसंस बरबरता है इसमें जरा भी संदेह नहीं परंतु स्मृतिकारों को दोष न दो क्योंकि उन्होंने समाज के किसी अंश में प्रचलित प्रथाओं को ही सिर्फ लिपिबद्ध किया है ऐसे आसुरी प्रकृति के लोग प्राचीन काल में कभी कभी पैदा हो गए थे ऐसे असुर लोग कमों सभी युगों में होते आए हैं इसलिए बाद के समय में तुम देखोगे कि स्वर में थोड़ी नरमी आ गई है जैसे शुद्रों को तंग न करो परंतु उन्हें उच्च शिक्षा भी न दो फिर धीरे धीरे हम दूसरी स्मृतियों में खासकर उन स्मृतियों में जिनका आजकल पूरा प्रभाव है यह लिखा पाते हैं कि अगर शुद्ध ब्राह्मण के आचार व्यवहारों का अनुकरण करें तो वे अच्छा करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए इस प्रकार यह सब होता जा रहा है तुम्हारे सामने इन सब कार्य पद्धतियों का विस्तृत वर्णन करने का मुझे समय नहीं है और न ही इसका कि इनका विस्तृत विवरण कैसे प्राप्त किया जा सकता है किंतु प्रत्यक्ष घटनाओं का विचार करने से हम देखते हैं सभी जातियाँ धीरे धीरे उठेंगी आज जो हजारों जातियाँ हैं उनमें से कुछ तो ब्राह्मणों में शामिल भी हो रही हैं कोई जाति अगर अपने को ब्राह्मण कहने लगे तो इस पर कोई क्या कर सकता है जाति भेद कितना भी कठोर क्यों न हो वह इसी रूप में शिष्ट हुआ है कल्पना करो कि यहाँ कुछ जातियाँ हैं जिनमें हर एक की जनसंख्या दस हज़ार है अगर ये सब इकट्ठी होकर अपने को ब्राह्मण कहने लगे तो इन्हें कौन रोक सकता है ऐसा मैंने अपने ही जीवन में देखा है कुछ जातियाँ जोरदार हो गई और जो ही उन सब की एक राय हुई फिर उससे नहीं भला कौन कह सकता है क्योंकि और कोच भी हो हर एक जाति दूसरी जाति से संपूर्ण पृथक है कोई जाति किसी दूसरी जाति के कार्यों में यहाँ तक कि एक ही जाति की भिन्न भिन्न भिन शाखाएं भी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती और शंकराचार्य आदि शक्तिशाली युग प्रवर्तक ही बड़े बड़े वर्ण निर्माता थे उन लोगों ने जिन अद्भुत बातों का आविष्कार किया था वे सब मैं तुमसे नहीं कर सकता और संभव है कि तुम में से कोई कोई उससे अपना रोष प्रकट करे किन्तु तो अपने भ्रमण और अनुभव से मैंने उनके सिद्धांत तो धूल निकाले और इससे मुझे अद्भुत परिणाम प्राप्त हुआ कभी कभी उन्होंने दल के दल बलूचियों को लेकर क्षण भर में उन्हें छत्री बना डाला दल के दल धीवरों को लेकर छड़ भर में ब्राह्मण बना दिया वे सब ऋषि मुनि थे और हमें उनकी स्मृति के सामने सिर झुकाना होगा तुम्हें भी ऋषि मुनि हो, बनना होगा कृतकार होने का यही गूढ़ रहस्य है न्यूनाधिक सभी को ऋषि होना होगा ऋषि का अर्थ क्या है ऋषि का अर्थ है पवित्र आत्मा पहले पवित्र बनो तभी तुम शक्ति पाओगे मैं ऋषि हूँ कहने मात्र ही से न होगा किंतु जब तुम यथार्थ ऋषित्व का लाभ करोगे तो देखोगे दूसरे आप ही आप तुम्हारी आज्ञा मानते हैं तुम्हारे भीतर से कुछ रहस्यमय वस्तु निश्चित होती है जो दूसरों को तुम्हारा अनुसरण करने को बाध्य करती है जिससे वे तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं यहाँ तक कि अपनी इच्छा के विरुद्ध अज्ञात भाव से वे तुम्हारी योजनाओं की कार्य सिद्धि में सहायक होते हैं यही ऋषित्व है